में तो दो निष्ठा है ज्ञान योगी ने सांख्या कर्म योग ने योग ने तीसरे अध्याय तीसरे श्रो में दो निष्ठा बताई वो दो निष्ठा का विभाग अभी यहाँ से होता है खास विभाग तो वहाँ से ऐसा तो नीता सांख्य बुत्र तो योगे तो इमाम श्रु योग के विषय में सुनू उस योग की नहीं वो बताई वह निष्काम भाग्य सकाम की योग की महिमा होती दोनों से और के होने बाद में इतना हो जाता है समुद्र से से जल भरा हुआ उसके मिलने पर कोई दूसरे जलाशय की जरूरत नहीं होती ऐसे कर्मयोग से एक तत्व अब कर्मयोग क्या है कर्मयोग कैसे होते हैं कर्मयोग में क्या बात होती है तो अब आगे चलाते कर्म नहीं विकार रखते माँ फल विश्व करना मनुष्य का कर्म में अधिकार है फल में कभी नहीं आप शुभ अशुभ काम कर सकते हैं व्यापार कर सकते हैं लेन देन कर सकते हैं सांसारिक काम और पार्मासिक काम कर सकते हैं पर तो सांसारिक काम किया उसमें नफा हो जाए ये आपके हाथ की बात नहीं है दुश्मन को चाहता ही नहीं हाथ की बात नहीं नफा कर ले नुकसान न होने जाए दोनों बात हाथ की नहीं है ये है फल तो कर सर्म करने का अधिकार है फल में कभी नहीं जब ये पक्की बात होगी तो फिर माँ कर्म फल हेतु वो कर्म के फल का हेतु भी तो मत बन मानो कर्म फल मेरे हो मेरे ऐसा खेती में अनाज हो जाने चाहिए व्यापार में चाहिए फायदा हो ही जाना चाहिए ये जो है ये तो मतदान कर्म करते में भी फल में है ही नहीं तो कर्म के फल का हेतु तो मत बने बन। कर्म किया है मेरी इंद्रिया से मेरे शरीर से मेरे भाव से मेरे प्राण से मेरे बल से किया है ऐसा मन तो हेतु बढ़िया इसलिए पांचवे जन बढ़िया मनसा बुद्धिया रुपयी योगिना कर्म करु वहाँ है काय न मनसार बुद्धिया की काया से मन से बुद्धि से इंद्रिया से जो कर्म करते हैं वो केवल केवल ममता नहीं शनि के साथ अपनापन नहीं इंद्रिया के साथ अपना नहीं मन के साथ अपना नहीं बुद्धि के साथ अपना नहीं अपना शरीर से ये भगवान के लिए शक्ति से भगवान के लिए कर्म करते हैं ऐसा अपना नहीं समझ तो कर्म का फल का हेतु तो ही बनाता ऐसे माता के कर्म के फल का हेतु मैं बने तो कई नहीं नहीं करे ना। अकर्म में संग नहीं, बना नहीं करने में मनुष्य मात्र कर्तव्य कर्म करने में प्रत से करना चाहिए हम क्यों करें इनका फल तो अपना हाथी बात नहीं होगा ठीक होगा नहीं होगा तो क्यों तकलीफ देखे मैं सही न माते संगोश वर्ष कर बन गई कर्म कर रहे तो याद जल भूल जायेंगे ये काम किया तुम पता नहीं क्या होगा तू क्यों करे फर्चा तो करना ही नहीं पर कर्म करने में तत्पर रहना एकदम आया कर्म करम कार्य कर्म करो छठा आरम्भ करके कर्म फर का आश्रय में लेकर कर्तव्य कर्म करता ही वो सन्यासी है वो योगी है मन दोनों योगों में ये बात है शांति योग कर्म योग में दोनों में ये बात है कर्म मात्र कर्म है तो ये तो बात बताए कानून और कर्म कैसे से करें तो ये बताता बताते योगस्तक और कर्म योग में सिद्ध होकर कर्म करो क्या कर रहे संग तत्व फलन तत्व संगम तत्व आशक्ति का त्याग करते और इसी दिन में सम, सम क्या है? ना भी ना भी हो करके सम होना चाहे समत समय तो समता में पहले ही रहो काम करने से अपने भोजन करे काम है भोजन इसमें भोजन मिलमिग हो जाए बढ़िया हो जाए अच्छा हो जाए अनुकूल हो जाए प्रतिकूल मिल जाए भोजन पूरा कर सके न सिर्फ बस नहीं कर सके बेकार नहीं करना सिद्धि का जी ही फल योग योग में स्थित रहना समता में स्थित रहना क्या सिद्धिया सिद्धि में सम्रहना व्यापार किया धन और व्यापार किया धन सो जाए अपने सम रहना ये तो आगे जो भी आने जाते आने जाए आग वहां पर आई ना क्या ये तो आने जाने वाले अन्य इसमें क्या राज्य हो क्या नाराज हो श्री शंकराचार्य महाराज तो ये बहुत दिल्ली आदमी थी अंतकरण शुद्ध हो जाए तो वो यार अंतरिशुद्ध तो नहीं हुआ काम तो किया अच्छा अंत विशुद्ध नहीं हुआ तो अपने क्षमता रखो काली विशुद्ध अशुद्धि नो समझ योग ये गीता का योग है वो योग स्थिति में बहुत कोई कहता है मन नहीं लगता भगवान कहते ही नहीं भगवान के चित्त का निरोध होना मन लग जाना ये योग नहीं है ये योग दर्शन का वो चित्त रह जाए तब तो, तो योग दर्शन हो जाए नहीं तो दुन हो जाए इसमें समता रखना सिद्धि अशुद्ध मस्त रहे आनंद मौज मे सिद्धि हो जाए असुद्धि हो जाए युद्ध करते हर दिन विजय हो जाए पराजय हो जाए पढ़वा सिद्धि असिद्धि में समझ जाए समर्थन में नी होगा नाम गीता के योग की बात पता है योग की परिभाषा दो बार गाई है दुखों के संयोग का ही संसार का सर होता संसार का कोई समझ योग हो गया और उसी में सम होगा योग हो गया इस योगता दूरी तो नहीं तो है वरम कर्म बुद्धि योग आती है बुद्धि योग है तो बुद्धि योग है सम भी है योग भी, न न भी है बुद्धि भी है यहाँ नाम आए बुद्धि भी आया है बुद्धि योग भी आया है योग भी आया है ये कम योग बुद्धि योग बुद्धि योग है मान समता है दूर है अवरण सब दूर जब लाख तो भी लाखों रूपये करोड़ों रूपए किया भी समता करेष्ट ऐसे ऐसे करने को स्वर्ग मिल जाएगा और कोई लोग मिल जाएगा में संपत्ति हो जाएगा बड़ा नाम हो जाएगा कोई काम करें सब मिल जाएगा मिल जाएगा क्षमता मिटेगी नहीं क्षमता हो गई तो हो गई कल ये कहता है ने क्रम न सोचती मत धर्म चाहे महत्व थोड़ी भी आपके क्षमता रह गई सिद्धि असुद्धि में तो थोड़ी समता भी कल्याण करेगी जैसे कर्म का फल शुभ अशुभ फल होता है फल जाने पर कर्म नश जाता है कर्म का फल मिल गया खत्म हो जाता क्षमता पूर्व काम में उसका नाश कभी नहीं हुआ वो तो कल्याण ही करेगा कोई अच्छा कहे कोई मंदा कहे किसी के थोड़ी का ब्याह आपने काम किया खट कर के और क्या कुछ भी हमारे ऐसे कुछ नहीं भी ऐसा उसने पसंद होना चाहिए अपने तो कोई दोस्त नहीं किया अपना है। अपना नहीं है। बहुत बढ़िया काम किया हमारा तो तुम्हें खुश रहना बढ़िया घुटक किया बढ़िया झुटक किया कार्य सिर्फ रहना है, है। पूरा हो गया ना पूरा हो गया कार्य सफल हो गया कार्य विफल हो गया कार्य करने हो गया हो गया नहीं हो गया कुछ से सुना सिर्फ सब न सबको सुनाते थे कौन सोचा है कौन भी है कौन काम में लगा है कौन नहीं जाता अपने सुना देते ध्यान कर कोई देखा नहीं देखा सुन पाई नहीं सुनता है योग कर्म से बहुत कुछ है, कर्म तो बहुत निकुष्ट कर्म में जो कुछ था था था। तो जो तो है जो समझता ही तो बुद्धि योग से कर्म निकुष्ट है बुद्ध बुद्धि की शर्ण लोग बुद्धि क्या समुद्धि विशेष बुद्धि शांत अपने हरदम राजी प्रसन्न रहना है किसी काम के होने न होने से अपने कोई दिक्कत नहीं फायदा होने न होने से नहीं। वोने ने वोने ने कोई बात नहीं शास्त्री होने न होने से कोई कोई बात नहीं अपने ने ने ये प्रसंसार होता है क्या तू तो राजी है रही? क्या नाराजी हो कृपना भले है फल गए तो हेतु बनते कृपना नहीं चाहती फल के हेतु बनते हैं ऐसा फल मिल जाए तो गुराबी हो जाए फल हो मिलेरा फल हेतु है कृपणा है बड़े कुछ नहीं, है, फल कंजूर हेतु बनते वाला पाप जरूर शोध ये राज्य नाराजगी पाप पुण्य रहता है कोई मन चाहिए राजी हो गए अच्छा काम है तो पुण्य होगा बुरा काम राज्य नाराजगी पाप पुण्य है अपने अपने काम किया ठीक अच्छी कोई भूल हो गई तो होगी अगर नहीं करेंगे अगर ऐसी भूल नहीं करेंगे मन पसंद कारण समान बुद्धि योग हो गया तो यह, शुगर पाप और शुगर पुण्य दोनों को चाह देता कोई फल नहीं चाहता पुण्य तो करता पाप करता नहीं दोनों को ऊंचा उठ जाता है पाप और पुण्य ना बंधता है ना वही भोगता तो है फता न कोई नर्क भोगता है ना स्वर्ग भोगता है ऊंचा हो जाता है योगा ये इस वर्ष योग में लग जाए भगवान आज्ञा देंगे, योग के लिए लग लोग बस, योगा कर्म सुलाव कर्मों में योग ही कुशलता है समता रखना ये कर्मों में तत्व है और कर्मों को सार स्थान नहीं अपने अनुकूल परिस्थिति में नहीं अथवा प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं उसने भी समझ लेना रोग जी ने कह दिया था बन लगे थे तब के महाराज आप तो धर्म को छोड़कर पैद नहीं रखते एकदम धर्म शामिल रखते हैं अर्जुन परवा नहीं पाप तो रखता है वो जैसे तो राज में तो ही नहीं। वो वो नहीं धर्म की परवाह नहीं करता तो वो तो सूर्य राज होता है आप धर्म के इतने करते हो जंगल में दुख हो गए तो परमात्मा कोई है कि नहीं कोई न्याय करता ईश्वर क्या बात तो और वो तो से देवी से जो से क्या बात कैसे मैं पुण्य करता हूँ शुभ काम करता हूँ मर्यादा पर चलता हूँ तो मैं सुख नहीं लिए चलता हूँ सुख के लिए चलता है वो तो कुछ काम का नहीं वो तो एक व्यापार कर है लेता है लेता है, देता है। मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए कर्तव्य पालन करना मनुष्य का धर्म नहीं करता है तो मनुष्य गिर जाता है मैं सुख के लिए नहीं करता सुख के लिए जो कितना गलत भी करता है मनुष्य का क्या होती कोई परवा नहीं मर्यादा ऐसी ऐसी सुख हो चाहे दुख हो भटाव हो मथा हो बीमारी हो जाए चाहे ठीक हो जाए आगे चाहे मिला जो पश्चिम चाहे मिल जाओ अपने तो कर्तव्य कर्म ठीक तभी करें आज्ञा से करना है तो ये कहना कर्म उसको ऐसे जो पुरुष होते हैं क्षमता रखने वाले वे फल का त्याग करें मनीषी लोग फल का त्याग करके और बुद्धि पुरुष जन्म बंद भी नहीं होता पदंग जन्म बंद मिल से है पद को प्राप्त हो जाए संसार में शोक नहीं राज्य नहीं, नहीं मौत हो रही अपने अनुकूल हो जाए तो मौत प्रतिकूल हो जाते मौजूद सुख हर से जड़ दुख भी जड़ मिल जाए सुख में हर्ष करते हमको मौज है प्रतिबद्ध मौज है सब जनों बहुत बढ़िया चीज है अलग तो बड़ी आती रहती है क्यों हम रूपए क्यूँ हम क्या बाजा हो गए बना आ जाते चला जाएगा घास आएगी चल जाएगी प्रकाश होते ही चल चला जाएगा कैसे सुर में चला जाएगा दुर्घ में चला जाएगा आप हर बंद रहोगे आप धमा बंद रहोगे लोग जाते हैं ये तो कब होगा ठीक? तो होने से संसार में राज न रहने से आदि समता होता है। क्षमता के की क्षमता नहीं होता धन की चाहना सम कैसे हो मेरे बराजी हो जाएगी नहीं हिंदू हो तो जाएंगे राजते तो जाएं। तो जाएं। तो जाएं वो कलम बुद्धि मोरू भी दल दल को तो जाओ दलदल होता है जल के किनारे बलदल होता है काला उसमें तो फसता एक दूर करता है तो फसका तो मोरू भी जल बल दल है उस दलदल में जब बुद्धि नहीं फेगी मनराज में आशो की नहीं है राते रात मोह कर तेरी बुद्धि मोरू की दल दल को ठीक चल जाएगी प्राप्त है उनके अप्राप्त भोगों से नहीं प्राप्त हो जाएगा राज नहीं दे पाऊंगा मोरू की दल दल फसा हुआ तो राजता है बेचारा खसा रहता है वो किस तरह ठसा है ये बुद्धि चल जाएगी इसमें मोरू कर सौ तो तो साल का मुँह है मेरा है मेरा है मेरे बेटा है पोता है मेरी स्त्री है मेरी धन है मेरी संपत्ति है मेरे मकान है मेरी जमीन है है, है, है, है क्या हो गया समझा कुछ नहीं सपना सो हो जाओ कुछ कह रही इस मुँह से चल जाएगा फिर एक धती और असली भाई इस मोर से चल जाए तो सुजीत बनना सा दिद्व अलग कहता है न्याय अलग कहता है शांति अलग कहता है पूर्ण मौसम और ही कहती उत्तर मां से और ही रहती ऐसे दर्शनों में अभी है नहीं वे अनेक झ झ अद्वित प्रतिपत्ति है सुनने से कोई भक्ति की बात बता कोई ज्ञान की बात होता है योग की बताता है इसमें भी बुद्धि सब्जा उनकी हो जाए क्योंकि अपने तो निर्विका आ जा रहा है सुखी बुद्धि करना चाहिए समाज में परमात्मा का असर बुद्धि हो एक परमात्मा की शास्त्रों के बाद विवाद नहीं पड़ा एक बड़ा जैसे संसार का मोह कलर है ऐसे शास्त्रों का भी ये चले उसमें किसी भी पक्ष में ऐसा हो जाए समाज परमात्मा में असल ले परमात्मा सब गुण है अनगुण है साकार है निराकार है नो बुझे सब बोझे तो चंद्र बुझे तो है तो साहे परमात्मा हमारा है आगा, आगा, अच्छा है हमारा रिश्ता है परमात्मा उस परमात्मा में निश्चित हो बुद्धि मौत होता है तब योग, योग।, योग की प्राप्ति है। योग क्या है? योग जो जाएगी तब से परिणाम परमात्मा तब योग को प्राप्ति योग हो गया कर्म योग सिद्ध हो गए जो, जो मोहाल तो का मोह मोर है। एक शास्त्र तो होगा मस्ती है मस्त पूजा होगा तो से का भाजप पर हो गया बुद्धि स्थिर हो गई बुद्धि चली चलिए कल बताया था ना बुद्धि बुद्धिश नहीं आया है देता बुद्धि जी बुद्धि गई तुम मन सो बुद्धि से नहीं आया भारत में एक शब्द आया है, वो नहीं है।, नहीं है तो वो इसमें इसमें से है सांखी बुद्धि योग बुद्धि है जो रिश्ता योग बुद्धि कर्म हो सांस्कृतिक ज्ञान लोग ज्ञान लोग तो महाराज जी में की प्राप्ति हो जाती है तो सिर्फ तो पहले तो तो के विकास इस समाधि में तो होगा योग की प्राप्ति होगी उसके क्या लक्षण लक्षण क्या और सुधिंद्रभा से इसकी बुद्धि स्त्री में बोलता है कि महाशित कैसे बैठता है तो शुद्ध जो ग्रामो का नियोग है उसकी भाषा क्या लक्षण क्या कैसे लक्षण समझेंगे शुद्ध का नियोग और वो क्या बोलता है कैसे बैठता है कैसे चलता है क्या पास तो पहले प्रति हम कर देते हैं प्राप्त तो ये काम सर्वानुपात तो मनोवत मनोवत मनो कामनाओं का सर्वदा त्याग कर देता है प्रजाती जाति बिल्कुल सलवान काम कामा, कामा नहीं बहुत फिर कहते सलवान काम जाति ठीक है फिर प्रजाती ठीक ठीक क्या कर देता है आत्मीयवात में तुझे तो अपने आप में ही संतोष देना कोई पदार्थ ने कोई व्यक्ति ने कोई वस्तु में कोई क्रिया में कोई मान में कोई आदर में कोई मीलिया में कोई आत्म तो अपने आप हाँ में मत लेता बात है कामनाओं का करने पर बुद्धि स्थिर हो जाती काम नो कह मन लगता कोई ना कोई कामना है भाई ये दुख बच जा रही है सुख हो जाए अब मौज करो अब दुख दुख होगा अब संता होगा अब सुख बरबर नहीं है पहले तो कामनाओं को स्थान दे दिया अब संता नहीं है तो आत्म सब काम कामनाएं हो गया तो फिर अपने आप संतुष्ट पर ही संतोष होता है तो ऐसा हो जाए येदार पदा है इस बात में आज मुझे तो आधी का दस दिनों के बाद महीनों के बाद बसों के बाद जन्मो के बाद सब हो आधी जाओ तो कामान सलमान पार मनोवधान आत्म ना कैसे बोलता है अब बात ये बता दिया कि दुखे सोने दुख आ क्या करे आप चल जाएगा और सुख सुबह सुख आ गया तो स्त्री आ रहे हैं ये बना रहे मुनि के बोली है है तो कर बोलता है तो अपना राज करता है अपना देश करो हमेशा उसे रात है ऐसे उसे आनंद राम करता होता हो यह सर्व जरूरी है शुभ और अशुभ प्राप्त होता है सो सुख दुख प्राप्त होता है अनुकूलता प्रतिकूलता प्राप्त होती क्रोध राग भयर क्रोधा गया ऐसा प्राप्त सुभाष हो गई प्राप्त हो गई किसी किसी निर्मित हाथ में जैसे गंगा जी उतर जाए तो पत्थर में से ही पड़ा है उतर जाए तो पत्थर में से ही पड़ा है पक्ष पर्यावे मस्त रहता है ना अभिनंदन देश ना अभिनंदन करता है न तो बढ़िया कहता है ना उसे बोलना होता है अरे राग भय क्रोध देवी राग होता ना भय होता ना राज है जिसमें उसका नाश करे तो नाश करने वालों को अपना बस चलेगा तो वो को गाय कैसे करता है तो गीता गीता गीता का का ले ले, का ले स्वयं उसके हृदय में गीता गीता और रामा के रामायण मैंने देखे तो ये प्रादिक ग्रंथ है कृपा करके स्वयं आते कृपा करते भगव गीता तो भगवान की मूर्ति है जैसे गोष्ण की मना में क्या है प्रभु मूर्ति कृपा माई भगवान कृपा से बनी मुझको मुझे कृपा ही कृपा तो उनकी बाणी कृपा ही कृपा और अर्जुन काल मैं प्रसन्न में में रूपा प्रसन्न हो गई अर्जुन के मधुमुख विधान पर मन को ये मध्युम बचस मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपने कहा देखो चार प्रश्न किए अर्जुन ने स्थित प्रग के विषय में चार प्रश्न किए चार प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर एक श्लोक ने दिया दूसरे प्रश्न का उत्तर दो श्लोकों ने दिया तीसरे प्रश्न का उत्तर छह श्लोकों ने दिया चौथे का आठ श्लोकों से उस उसमें पहले प्रश्न का उत्तर तो एक श्लोक में है और एक श्लोक ऐसा कर दिया सार बसा जाए कामना त्याग करना और अपने आप में मस्त रहना बस और कुछ नहीं संसार की अत्यंत निवृत्ति परमात्मा की प्राप्ति दो ही बात है हाँ। खास तो कामना ये संसारी कामना है है तू श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह कर संसार की चाहना मान बढ़ाई की चाहना भोगों की चाहना संग्रह की चाहना मान बढ़ाई का चाहना चाहना है ना कि मर्वा और आत्मनिवास में मनो को संपूर्ण कामना दूर हो जाए कोई किंचित मात्र भी कहीं देखा मात्र कामना ना रहे तो आत्मनिवास आत्मनिर्वास अपने आप में संतुष्ट पूर्ण हो जाएगा सजी हो तो ये बात है हमारे मन से पदार्थ मिल जाए भोग मिल जाए मन से परिवार मिल जाए मन से मान बदाई मिल जाए तो मैं राजी जाऊ निहाल जाऊ मनशाल रूपया मिल जाए कभी राजी नहीं होंगे त्रिलोक का राज्य मिल जाती तो राजी नहीं होगी अर्जुन ने साफ कह दिया है राज्य में सुना भी जो आधिपत्य देवता को आधिपत्य मिल जाए तो मेरे ईदों के सुखानों वाला शोक दूर नहीं हो सकता अब ये बहन कैसे निकाले पता अर्जुन कहा कितना ही रुपया मिल जाए कितना ही मान मिल जाए कितना ही राज्य मिल जाए कितना ही कुछ मिल जाए संसार चीजें तो कभी शांति होगी ही नहीं पर लोगों भोगों के पीछे पड़ा है महाराज लोग और पढ़ दो लो दोनों खत्म कर दिया रुपयों के पीछे और भोगों के पीछे ऐसे मैंने देखा आश्चर्य बड़ा आश्चर्य था कुछ भोग ही से नहीं पीछे क्या आए तो भोगेश्वरी प्रसन्नता न एक तो भोग भोगना और एक संग्रह करना है जो दो में जो आसंग्रह और तो क्या निश्चय नहीं कर सकते है कि परमात्मा प्राप्ति करना है हमें अपने अपना कल्याण करना है ये उनके मन में ही नहीं हो सकते ऐसा निश्चय ही नहीं कर सकते और ये जो दो है तो हमारे फिर देखो भौज तो क्षण यह बताया का भाषा का अर्थ उस बोली कैसे ऐसा नहीं भाषा किस बोली क्या ये है भाष्या तो कैसे है तो दोस्त लोग बता रहे दुख तो नो ना दुखेग होते ही दुख आ जाए सुख में स्त्रीय होती नहीं। गुण लिए गुण लिए। इस ही नहीं और सुख मिल गया मान मिल जाए घर गया भोग मिल जाए गुभ मिल जाए इसमें स्त्रिय नहीं पर्व ही नहीं पर्व शब्द बना है हिंदी में पर्व थी सुख हेतु गीत राग भय को राग भय को कोये गए वो मुनि रुचे तो मुनि कहलाता है ये मुनि में शब्द आया का मुनि मन मननशील है वो या सर्वोच्च स्नेह सुभा अनूल मिले प्रतिमूल मिले ठीक मिले बेठी मिले उसके प्राप्त होने पर अभी स्नेह कहीं नहीं खींचा और नंदन सुंदर अभिनंदन नहीं करता वाह वाह बढ़िया मिला बढ़िया मिला अन्य देश के खराब भैया हाय हाय बहुत खराब मेला न राज्य देश है ऐसे होता है उसी बुद्धि प्रतिष्ठित है मान सी पर कैसे बोलता है की अनुकूलता के मैं हर्ष नहीं प्रतिकूलता में जन जी नहीं ऐसे बोलता है उसी बास नहीं रहता हर शोक नहीं रहता मस्त बोलता है अब तो। कि के मीत ये बाज सी तरह वो बैठता कैसे है तो बड़ा सुंदर रिश्ता इंद्रिया से इंद्रिया से व्यस्त बचेगा कसुआ देगा न कसुआ कसुआ होता है वो यू चलता है पानी में जाते नहीं पानी बचाने के लिए ऐसा पक होता दो पैसे पर दुआवें एक उसे उसकी पूछड़ी सचीज ऐसे मन से इंद्रियाई पूर्व अंगाने जैसे कथुआ अपने अंगों को समेट कर बैठता है ऐसे मन सहित इंद्रियों को अपने पक्ष में कर बैठता है मन इनके बस में नहीं होता भाषा उनकी की कोई हिंदी होता है अंग्रेजी होती है संस्कृति ये नहीं भाषा में आविशेष नहीं होता और बैठने में, में बैठने का मतलब बैठा ही रहेगी मतलब नहीं उनकी स्थिति होती है हर समय पांच ज्ञान इंद्रिया और मन और स्वयं अपने बस में रहता है जब कसुआ जैसे अपने अंगों को सर्वथा समेत करके बैठता है ऐसे इंद्रियों के अर्थों से विषयों से इंद्रियों को हटाकर बैठा बैठता है इंद्रियों मन से हट जाए आशी तो आशीष थोड़ बैठ गया हो गया पूरा दुखिया नहीं जो मेरा निराहार देरी होता है उसके विजय निवृत्त हो जाते हैं विषयों का उपयोग नहीं करता बीमारी के कारण से नहीं करता संयम के कारण से योग की सिद्धि करने के लिए नहीं करता विषयों से मन को हटा इंद्रियों को लेता है कैसे निराहारी दो तरह के मेरा इंद्रहारी होती एक मेरा निराहारी भोजन नहीं करता खाता कुछ भी नहीं तो इंद्रिया नहीं करती मरे हो जाता बेचारे कहानी तंग करे और एक इंद्रियों का विषय इंद्रियों को हटा लेता है कठोर की तरह संयम कर लेता तो इंद्रियों का विषय हट जाता है तो से से मेरा मेरा हार हार निराहारे दही निराहार देके विषय तो विषय तो निवृत्त हो जाते हो जाता है निराहार खाने के अब उनको विषय बताया जाए बढ़िया बढ़िया सिनेमा देखो नाटक देखो गो अरे भैया मर रहे हैं उनको तो। विषय निवृत्त हो जाते हैं परंतु तो तो रस भर जो रस रहता है बीमार लोग गाय का जीतना भोग अलग होते भर में रस रस बुद्धि जीवित नहीं होती भोगों में रस रश। तो है मान में रस है बड़ाई में रस है अनुकूलता में रस है ये रस बुद्धि है ये पसंद करने वाली तो तो तो है तो विषय के निर्बल जो जाते हैं जब मन रस रस लग जाता है रस वाले परमे अस्पज्ञ पुरुष परम व्यस्ता परम परमात्मा हम साक्षात करते परमात्मा को साक्षात कर देता है तो रस भी नहीं करते नीचे सजा सब व्यस्त ये रामराज के नीचे तो नवर सो उसी थी सब किस जाते जैसे रस का निकाला हुआ ऊख होता है अग्नि में जरा कुछ भी नहीं रसोपी ऐसे पर निवृत्त होते ऐसे बुद्धि भी निवृत्त रह जाती है रस निवृद्धि से क्या हुआ होवृत्त ना हो भीतर रस रह जाए थोड़ी काम ना रह जाए रह जाए तो बहुत बढ़िया श्लोक है ये यद तो यत तो कौन थे या पुरुष विपस्थित है इंद्रियानी पर माथेली हर के पुरुष भव मना तो नहीं कौन, कौन पुरुष ऐसे विपस्थित पुरुष है बहुत ज्ञान है बहुत समझ है मतलब पंडित है विपस्त है पंडित का नाम है और यत्न भी करता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस में लगता है भी अच्छा लगता है पढ़ल क्या है समझदार है परंतु भीतर में रस बुद्धि है भोगों में सुख है ये बुद्धि भीतर रस पड़ा है तो इंद्रियानी प्रमाथ ही ने प्रमा इंद्रिया हलनती प्रसुभम बना बलात्कार से इसके मन को बोझने से विषय खड़म जाए पड़ता है जोर से बलात्कार से प्रसम बना जोर इंद्र यानी मनाह थी मन को हरण कर लेते तो हरण थी माना वो अस्थ्य है रसो भी माना फिर वो कई वर्ष में नहीं होता फिर तो मौज देती कितना ही रसो विज में रस बुद्धि नहीं रही अब कोई बाधा नहीं है अब ठीक है आबाद हो गया तो क्या करना चाहिए कि ताने सरवान संयम में युग आशीत मत पर इंद्रियों को संयम करके और मत पड़े आशीर्मा भाई इंद्रियों को तो हटा लिया मन से भगवान के प्राप्त है ना हे ना से प्रभु हे, हे प्रभु ऐसे प्रभु मत पड़ा दूसरे अध्याय में भगवान के उपदेशों में भक्ति के की बात यहाँ इंद्र ही युगदास कर्मयोग का विषय आया को इसलिए विषय में विषय खूब विस्तार से आया है ये गा इन को बस में कैसे करें कि संयम कर रहे वो गाली से मिल करके और भीतर से मेरे पढ़ायण होता हे प्रभो हे, हे, हे युक्त बैठे तो ये बैठने का बता रहा हो कि मां आशीत तो हो बैठ मत बड़े आशीफ भगवान ही सर्वोपरि है अपने जैसे लोभी के सर्वोपरि पैसा होता है वो सा लोभी प्रिय जी भी जाओ कामी नारी पिहारी जी लोभी है प्रिय जी भी दाम अन कर बैठेगे पाप कर बैठेगे हत्या कर बैठेगी तो भयंकर भयंकर पाप कर लेंगे कामी नारी प्यारी लोभी प्रिय जी भी ये प्यारी लगे बस अब जब अब खादम पड़ेगा और फिर निकलना मुश्किल है गंद मानता ऐसे इंद्रिया है तो पानी सुना जो पढ़ायण हो जाए और वसे ही ऐसी इंद्रिया भगवान के पढ़ाए होने से भगवान के पुकारने से इंद्रिया भस्म हो जाती है प्रभो हे मेरे प्रभु ऐसे पुकारता है कहता ही रहे भगवान से प्रार्थना करता ही रहे तो सब डरते रहो जिंदगी बेकार ना हो जाए सुप में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए तो भगवान के परायण एक भगवान को चाहते है एक भगवान की वैसे एक आश्रो एक बदल एक, एक आसो ऐसे मेरे पलायन हो जाए फिर उन काम क्यों हो जा बस में इंद्रिया हो गई फेटर हो गई तुम्हारा बस में इंद्रिया हो जाते नहीं हो तो क्या हुए बड़े फलान हो जाए इंद्रिया बस में नहीं हो तो क्या हुए मन बस में नहीं हो तो क्या हुए तो अब दोस्त लोगों को बताते दोस्त लोगों में क्या नौबत बजेगी सुनू क्या नौबत बजेगी सुनू गाय तो बस यहां को विषयों का ध्यान करो, याद करो, वो ऐसा होता ऐसा जाए तो विषय संघ से झूठ जाए वो बार बार याद करने में उस आश्री पैदा होता है क्या हो रहा संगा वो स्तर से कामना पैदा हो जाती है, कि तो अपने होना चाहिए ऐसी बढ़िया चीज मिली थी ठंडा तो से जाए थे काम अरे काम आप हो भी थे कामना होती है तो फिर कामना वक्रे बाधा तो क्रोध हो जाता है देने साफ जा रहा है ऐसे कामना सिद्ध होती है दूसरे को खेड़ में मना कर तो मनस तो क्रोध आगा। तो आगा तो हो जाता क्रोधा गलत समोह क्रोध के आने पर सम्मो हो जाता तो मूर्खा चांगसी वृद्धि हो जाए देखो ध्यान वृद्धि है अरे कामना राजी है और ये क्रोध आता है तो राज्य से अगर सम्मो क्रोध से सम्मो हो जाए याद नहीं रहता क्रोध के वो होने पर मैं क्या बोलता हूँ क्या कहता हूँ क्या करता हूँ समूह है स्मृति विद्रवा याद कर लिखी हुई बात यह भूल जाता है कि तो अपने ऐसे रहना है समूह से याद नहीं स्मृति विद्यवा स्मृति भारत बुद्धिनाश अगर ये शुभ काम करना है अच्छा करना है ये जो शुद्ध बुद्धि है मेरे को ये बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धिनाश कहती विवेक एक बुद्धि नहीं होती पता नहीं हो जाता है ये बुद्धिनाशातने बुद्धि योग है तुम्हें योग के बीच में बुद्धि कहती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है अब एक विचित्र बात दोष लोगों को विचित्र बात बताती है ये दोष लोगों में पतन की बात बताए लोग उत्थान की बात राजरम आत्मविशी विधायत्मा प्रसाद में प्रसाद सरू दुखाना मानव से हो जाए थे प्रसन्न से तो यासु बुद्धि पर क्या अमृत में बात बताइए राजद्वेश विषयों का सेवन बने खाना पीना सोना चलना अन सभी जितने विषय है संसार शब्द स्पष्ट रूप सुगंध विषय है इन विषयों का सेवन पर रागदेश रहित करें करगदेश रहित होकर विषयों का सेवन करें और कैसे वह आत्म अपने आत्मस में इंद्रियों पर बस अपने बस में जो अपने सगन्दे अपने बस में चला इधर चल जाए जाएगा अपने बस में हो चाहिए और क्यों और विधेय आत्मा अंत कर्ण भी विधेयक सारे भीतर में मन बुद्धि भी जो करो नहीं करे कैसा संत निजे निरी आनी लिखा है कि शत्रु कौन है अपनी इंद्रिया अपनी इंद्रिया अपने शत्रु है मित्र मित्र नहीं आने और इंद्रियों पर अपना अधिकार हो जाए तो इंद्रियां अपनी मित्र है इंद्रियों बस में हो जाए तो भी जाए तो, तो, तो रहे महान शत्रु ऐसा पसंद करेंगे जिसका कोई बड़ा नहीं और अपने बस रहे तो ये बिक्र हो जाता है फिर वो तुम्हारी उन्नति करने वाला हो जाता है। मोटर अपने बस में चलती है ठीक चलती है अगर उसके बस में हो जाए तो प्रसन्न तो क्या होता है भाई कि प्रसाद प्रसाद की प्राप्ति प्रसाद प्रसाद प्रसन्नता इंद्रिया बस में होती है, तो प्रसन्नता होती है देखो एक बात बताऊ बीच में लड़ाई होती है ना तब गुस्सा आता है गुस्सा आता है तो उसके चुभरे से बात कह रहे हैं लागे जैसे मार देंगे कैसे चुभरे हो बात के और जो इंजिन बस में होती है अंतग्रहण बस में होता है तब तब तो लड़ाई होती है वो कितनी बातें कहता है अपने दुर्जन का मुख बम्ब है वतन भुजंग करें अरे भाई अगर वजन को निकले दुष्ट वचन निकले तो दुष्ट तो नहीं पाते अंग तो साधक होता है उसको घड़ी त्यार ना करिए बोल रहा वो सुख शांत रहा तो एक पसंद होती आज तो भगवान ने कृपा उसने कहना है कि अब मैं बोला ये दिशा बोले ये भगवानी कृपा हुई उसमें एक आनंद आता है वो करुन करने मार नहीं आता है आपस में कहती है तू सारे मैं एक तो एक बार त्यार छाऊ वैसे ही आप बाहरी है सुनिए इन दिन बस में है बात हो जाए तो पीछे आनंद बहुत प्रसाद प्रसाद सच सच हो जाता है आज तो भगवान ने कृपा कर दी उसने कितनी बातें कही तो मैंने कड़वी कोई नहीं एक भी कड़वी बात नहीं की तो प्रसन्न मत हो रही है